नम अथाशोध्यार्जुन उवाच संस से महाबाहो सेदि याग से चिशी केश पृथ् केशी निषूदन पदछीद महाबाहो स चिकेशन अनव क्यों हे श्रद्धार्थ ऋषिकेशमी हे वासुदेव मैं सन्यास संस त्यागस्य जानना जाननाछा चाहता हूँ श्री भगवाच काम्याण न्यास कवो विदु सर्व कर्म फल त्यागं फलत्यागम राहुस्यागम विचक्षरा पदछेद काम्या सं कव्य विदु फल फलत्यागम राहु त्यागं विचक्षरा अन्वय शुद्धा कवय पंडित पंडितजन तो कामयाना काम्य स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा संकट आदि रोग की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है कर्मणाम कर्मों के न्यासम त्याग को संयासम संन्यास विदु समस्ते है तथा दूसरे विचक्षरा विचार पुरुष सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति देवताओं का पूजन माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रमानुसार का द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी, खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है त्यागम त्याग प्राहु कहते हैं त्याज दोषवदित्ये के कर्म यज्ञ दान न न्याज्य चापरे पर छेद त्याज एके कर्म प्राहु मणिषि यज्ञ दान तप कर्म इति च अपरे त्याग्यम चेहरे अनवय एवं कई एक मनीषिण विद्वान इति एहसास प्राह कहते हैं कि कर्म कर्म मात्र दोष वोष युक्त है इसलिए त्यागम त्यागने के योग्य है क्या और अपरित दूसरे विद्वान इति यह आहु कहते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म यज्ञ दान और तपुर कर्म न त्याग्यम त्यागने योग्य नहीं है निश्चय शुरू में त्यागे भरत सप्तमा ्याघ्रेद निश्चय श्रृणु तत्र त्यागे भरत सत्तम यागव्या भरत सप्तम अर्जुन सत्र सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग त्याग के विषय में तू मैं मेरा निश्चय निश्चय शुरू सुन ही क्यूँकी त्याग त्याग शास्त्री राजस और तामस भेद से त्रिविध तीन प्रकार का संप्रकर्ति कहा गया है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज कार्य में यज्ञो ज्ञानम तपस्व पावना मनीषाम पदक्षेद यज्ञ दान तप कर्म न कार्य तत्त दान तपे पावनानि मनीषिण अन्वय इंसदार्थ यज्ञ दान तप कर्म यज्ञ दान और तपू कर्म न्याग्यम त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि वह तो एव अवश्य कार्यम कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ यज्ञ दानम दान च और तप तप ये तीनों एव ही कर्म मनुष्यम बुद्धिमान पुरुषों को भावना पवित्र करने वाले हैं एक अभी तो कर्मा संगम त्यक्त फलानी चर्तव्या में पार्थ निश्चित मतमुत्तम पेद एकता कर्मा संगम त्यक्त फलानी चर्तव्या निश्चित मत पार्थ पार्थ इतनी इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तु तथा अन्यानी और अपी भी कर्मणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संगम आसक्ति और फलानी फलों का तत्वा त्याग कर की कश कर्तव्या करना चाहिए यह मैं मेरा निश्चितम निश्चय किया हुआ उत्तम उत्तम मतम मत है नियत से तू संस कर्मणो नोपद्य मोहा सामसह परिकीर्ति नियतस्य उपपद्यते उपपद्य सगर्तिव शुत कर्म का संयास स्वरूप से त्याग न उप पद्धति उचित नहीं है इसलिए मोहा मोह के कारण उसका परित्याग त्याग कर देना तमस तामस परिकीर्तित त्याग कहा गया है दुख में केवया कर्म इति दुखमत्कर्म का सहस्याग ना एव त्याग फलम लन्वय यत जो कुछ कर्म कर्म है तब वह सब एव दुख रूप ही है इति ऐसा समझकर यदि कोई कार्य क्लेश भयात शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो सह वह ऐसा राजस राजस त्यागम त्याग कृतवा करके त्याग फलम त्याग के फल को केव किसी प्रकार भी न लगी नहीं पाता कार्य केव केवल यम नियतम क्रिय तेजुना संगम त्यक्त सग सात् ये कर्म नि अर्जुन संगम त्यक्त्यागत्क मत अन्वय शुद्धा अर्जुन अर्जुन य जो नियतम शास्त्र विम कर्म, कर्म कार्य करना कर्तव्य है इति एव इसी भाव से संगम आसक्ति और फलम फल का त्यक्वा त्याग करके क्रिय ऐसी किया जाता है सह एव वही शास्विक सात्विक नद्वेष्ट कुशल कर्म कुशले न सज्जते यागी सत्व त्यागी मेधावी छिन्न संशय पदछेद नद्वे अकुशलम कर्म कुशलेना न त्यागी सत्व समावि मेधावी छिन्न संशय अनुसुशार्थ अकुशलम अकुशल कर्म कर्म ऐसी तो न द्वेष्टी द्वेष नहीं करता और कुशले कुशल कर्म में न अनुसजते आसक्त नहीं होता वह सत्व समाविष्ट शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष चिन्ह संश रहित मेधावी बुद्धिमान और त्यागी सच्चा त्यागी है न ही देह भ्रीता सत्यम त्यागी शक्यं शेषक यु कर्मफल्यागी सगीयेद नी दे शर्मा अशेषक यु कर्मफल्यागीधीये अन्वय क्यों शब्द क्यूँकी देता शरीर धारी किसी भी मनुष्य के द्वारा अशेषतः संपूर्णता से कर्मा सब कर्मों का त्युन क्या किया जाना न शक्यम शक्त नहीं है तस्मात इसलिए यह जो कर्म फल त्यागी कर्म फल का त्यागी है सह तू वही थ्यागी, थ्यागी है भी कहा जाता है अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चिविधम कर्मण फलम पचित चि पदछेद अनिष्ट इमर चिविधम कर्मण फल प्रेत न तो संवचि अन्वय एवं शब्द अत्यागी कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्म कर्मों का तो इष्टम अच्छा अनिष्टम बुरा च और मित्रम मिला हुआ किसी ऐसे त्रिविधम तीन प्रकार का फलम फल कृत्य मरने की पश्चात अवश्य भव होता है तो किन्तु नाम कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल फलचित किसी काल में भी न नहीं होता पंचयता महाबा हो कारणानी निबोधने सांख्येता प्रोक्ता सिद्धे सर्व कर्मणाम पदछेदेता महाबाहोण निबोध मे सांख्येता प्रोक्ता सिद्धे सर्व कर्मण एवं श्रद्धा महाबाहो महाबा सर्व कर्मण संपूर्ण कर्मो की सिद्ध सिद्धि के अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में एतानी ये पंच पांच कारण हेतु त्रितंतिक कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य सांख्य शास्त्र में प्रोक्तानी कहे गए हैं तानी उनको तू नहीं मुझसे निबोध भरी भाती जान अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम चीधम विविधाच पृथक चेष्टा दैव दैवात्र पंचम पदछेद अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विधा चाहम चाह अ पंचम अन विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है क्या और कर्ता करता, करता चा पृथक विधम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्णम करण जिन जिन को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है च एवं विविधा नाना प्रकार की पृथक अलग अलग चेस्ट चेष्टाए और तथा वैसे एवं पंचम पांचवा केवम देव दैव है पूर्वकृत कृत शुभा शुभ कर्मो के संस्कारों का नाम देव है शरीरवांग यत्कर्म प्रारे नर न्या वीत वेतव परेद शरीरवांग यत्कर्म प्रारभते नर न्याय वीपरीत वे तेतव अन्वयदाथ नर मनुष्य शरीर वांग मनोभी मन वाली और शरीर से न्याय शास्त्रानुकूल वा अथवा विपरीतम वरीत यम जो कुछ भी कर्म प्रारम्भ करता है तस्य तटे ये पंच पांचो कारणस ततीकर्ता पश्युवा पश्यसी दुर्मती पदच्छेदी कर्ता आत्मा केवल तो य पश्य अकृत बुद्धि न सह पश्य दुर्मति तो परंतु एवं ऐसा सती होने पर भी यह जो मनुष्य अकृत बुद्धि अशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्र उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवलम केवल शुद्ध स्वरूप आत्मानम आत्मा को कर्तारम कर्ता पश्यति समझता है सह वह दुर्मति मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी न पश्यति यथार्थ नहीं समझता यस्य यस्य यस्य यस्य न न न न न न लिप्यते लिप्यते स स नानि हवा नानि नीना अनुयन क्यों यस्य जिस पुरुष की अंतकरण में अहंकृत मैं करता हूँ ऐसा भाव भाव न नहीं है तथा यस्य जिसकी बुद्धि बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में न लिप्य नहीं होती सह वह पुरुष ईमान इन लोकान सब लोगों को हथवा मारकर अपनी भी वास्तव में न न तो हंसी मारता है और न न निबध्य पाप से बंधता है ते थे कर्म संग्रह ज्ञान जेय परिज्ञाता कर्मचोदना कर्म करता कर्म संग्रह अन्वयन एवं शुद्धार्थ परिज्ञाता ज्ञाता ज्ञानम ज्ञान और ज्ञम ज्ञेय ज्यान त्रिविधा या तीन प्रकार की कर्म चोदना, कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कर्ता, कर्णम करण तथा कर्म क्रिया इति यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह कर्म संग्रह है ज्ञानम कर्म चर्ता चीध गुण रोच्यते रोचसे गुण संख्या ने यथाव्य ज्ञानम कर्म च कर्ता च रोचते गुण भेदता गुण संख्या ने यथावान अन्वय एवं शब्दार्थ गुण संख्याने गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञानम ज्ञान च और कर्म कर्म च तथा कर्ता कर्ता, गुण भेद गुणों के भेद से ऐसी तीन तीन प्रकार के एव ही कहे गए हैं। है उनको अपी भी तू मुझसे यथावत भली भाती सुन सर्वभूते सुव्यय इच्छते अभक्तम विभक्तु तत्म पदछेदू ये एक भाव अव्यये अविभक्त विभक्शु तत्म विधि सात्विकन्वय श्रद्धा येन जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्शु पृथक पृथक सब भूतों में एकम एक अव्ययम अविनाशी भावम परमात्म भाव को अविभक्तम विभाग रहित समाव से स्थित देखता है उस ज्ञानम ज्ञान को तोच सात्विक, ज्ञान, धानेषु तुराजसम पदछेद पृथ्वन यृथ्विधान वे सर्वेश भूत ज्ञान विदिराज अन्वय एवं शुद्धार्थ किन् जो ज्ञान ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेश संपूर्ण भूत भूतों में पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावान नाना भावों को पृथक प्रेन अलग अलग व्यक्ति जानता है तब उस ज्ञानम ज्ञान को तू राजस विधि जान यद तू कृष्ण एकस्मिन् कार्युकृत यू कृष्णवेकमेतुक असत्थव अल्पमच उदाह श तो परंतु जो ज्ञान एक कार्य कार्य रूप शरीर में ही कृष्णवत संपूर्ण की सदृश सप्तम आ आसप्त है क्या तथा जो अहेतुकम बिना युक्ति वाला असवार सात्विक अर्थ से रहित और अल्पम तुच्छ है तमसम तामस उदाह गया है राग देश कृतम अकलपे सुना कर्म युच्य पर छेद नियतम संगरहित राज सुना कर्म यत् यत जो कर्म कर्म नियतम शास्त्रविधि से नियत किया हुआ और संग्रहित कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा अफल फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग कर, राग द्वेश के हो, वह सात्विक उच्यते कहा जाता है यद तू काम सुना कर्म साह वे बहुलायासम तद्रज सुदारित कामे सुना कर्म साहंकारेणुलायादराजदात अन्वय शब्द परंतु जो कर्म कर्म बहुला बहुत परिश्रम से युक्त होता है पुनः तथा कामेप सुना भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा वा व याहकारण अहंकार युक्त पुरुष द्वारा क्रिय किया जाता है तथा वह कर्म कहा गया है अब क्षय हिंसा अनवेक्षदारभ्य से कर्मता पदछेद अनुबंधम क्षय हिंसा अनेक पौरुषम मोहा आरभ्य कर्म यते अन्वय एवं शब्दाथ यो कर्म कर्म अनुबंधम परिणाम क्षय अन हिंसा हिंसा च और पौरुषम को अनवेच न कर केवल अज्ञान से आरभ्य आरंभ किया जाता है तथा वह कर्म तामसम तामस उच्च कहा जाता है मुक्त संगो न हो वादी धृत्यु सह सम्वित सेविकार कर्ता साचते प्रदचेद मुक्त संगा अनाहम संग वादी धृत्युत् समय सिद्धियो निर्विकार कर्ता सा अन्वय एवं कर्ता कर्ता मुक्त संग संग वादी अहंकार के वचन ना बोलने वाला धृत्युत्साह समन्वित धैर्य और उत्साह से युक्त सिद्ध सिद्धियों कार्य के सिद्ध होने और ना होने में निर्विकार हर्ष शोकादि विकारों से रहित है वह सात्विक सात्विक उच्च कहा जाता है रागी कर्म फल प्रयसुद्ध हिंसात्मकूचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राज सह पदच्छेद कर्म फल प्रयसु लुबित्मक असुचि हर्ष शोकान्वता कर्ता राजसपरिकीर्ति अन्वय क्यों शब्दार्थ कर्ता कर्ता, रागी अशक्ति से युक्त कर्म फल कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा हिंसात्मक दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुचि अशुद्धाचारी और हर्ष शोकान्वित हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष विषादी दीर्घ तामस उच्यते उच्य सेयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृत अलस दीर्घ सूत्री चर्ता शब्दार्थ कर्ता कर्ता अयुक्त अयुक्त प्राकृत शिक्षा से रहित स्तब घमंडी धूर्त नैष और दूसरों के जीविका का नाश करने वाला तथा विषादी शोक करने वाला अलस आलसी क्या? और दीर्घ सूत्री दीर्घ सूत्री है दीर्घ उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसी आशा ऐसी बहुत काल तक नहीं पूरा करता वह तामस तामस उचित कहा जाता है बुद्धिर्भेदृत गुण श्री विध्सृढ़ु रोच मानव शेषेण पृथक धनजया पर छेद धृते गुड़िधम सीड़ रोच्यनम अशेषेण पृथ्वी अब तो बुद्धि बुद्धि का च और धृते धृति का केव गुणों के अनुसार त्रिविधम तीन प्रकार का भेदम भेद मया मेरे द्वारा संपूर्णता से पृथक विभाग पूर्वक प्रोच्यमान कहा जाने वाला श्री सुन प्रवृत्तिमचा निवृत्तिमचा कार्य कारी भया भय बंधन मोक्ष बुद्धि सात्वीद प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यकारी भया भय बंधन मोक्षे बुद्धि सात्विकी अन्वय शुद्धा सा पार्थ पार या जो बुद्धि प्रवृत्ति प्रवित्ति प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है क्या और निवृत्तिम निवृत्ति मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सचिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव ऐसी स्थित हुए श्री सुखदेव जी और शनकालिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है कार्य कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य को भया भय भय और अभय को क्या तथा बंधन बंधन च और मोक्षम मोक्ष को वेती यथार्थ जानती है सा वह बुद्धि बुद्धि सात्विकी सात्विकी है धर्मम च कार्यम या धर्म, चा, कार्य में यथावत प्रजाना बुद्धि का पार्थ राज छेद यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चम एव चयत प्रजा नुद्धि का पार्थ हे पार्थ मनुष्य यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम धर्म च और अधर्मम अधर्म को तथा कार्यम कर्तव्य च और अकार्यम अकर्तव्य को एव, भी अयथावत यथार्थ नहीं जानता, सा, वह बुद्धि, बुद्धि राजसी राजसी है अधर्म धर्म मीया मन से तमसावृता सर्वान् विपरीता अधर्मम धर्मम परीद अधर्म धर्मी मनते तमसा आवृता सर्वार्थ विपरीतांश बुद्धिता पार्थतामसी अन्वय शब्दाथ पाथ अर्जुन या जो समूह गुण ऐसी आवृता घिरी हुई बुद्धि अधर्मम अधर्म को भी धर्मम यह धर्म है इति ऐसा मन मान लेती है क्या तथा इसी प्रकार अन्य सर्वार्थान संपूर्ण पदार्थों को भी विपरितान विपरीत भीपरित, मनती मान लेती है सा वह बुद्धि बुद्धि कामती कामसी है धृत्या ययाधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न्यभिचारिण्या धृती का पाठ सात्विकी कुलेद तो धृत्या ययाधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नृति पार्थ शास्त्र की अन्वय पार्थ यया जिस अव्यव्यिणी अव्य भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है उस दोष से जो रहित है वह अव्यारणी धारणा शक्ति है दी धारण शक्ति से मनुष्य योगेन ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धार्ते धारण करता है ता वह धृति धृति सात्विकी सात्विकी है यया धर्म का मार्थान धृत्या धार्यतेजुना प्रसंग न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजीद यया तू धर्म कामारथान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंग फलाकांक्षी ध्री पार्थ राज एवं शब्दार्थ तू परंतु पार्थ पार्थ अर्जुन अर्जुन फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृत्या धारणा शक्ति के द्वारा प्रसंग अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थान, धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है सा वह धृति धारण शक्ति राजसी राजसी है राजनम भयम शोकम विषादम मदमेव नुर्मेधा धृति सा पार्थताम से यया ययाप्नम भयम शोकम विषाद मदम न नीचे दुर्मेधा धृति कामसी अन्वय शर्थ पार्थ दुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम निद्रा भयम भय शुकम चिंता च और विषादम दुख को तथा मदम उन्मत्त को एवं भी नुंचती नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है सा वह धीति धारण शक्ति कामसी है खमानी त्रिविधम श्रीडु में भरतर्ष अभ्याद्रम ते युत चिग्छति पदछेद सुखम तुदानिव श्रीडु में भरतर्षभ अभ्यास युखात च निगछति परिणामे ग्रेवीस पैरिमृतोपम तत्सात्क प्रोत्मु प्रसादजेद यद अग्रेवीसमी पिणा अमृतोपम तस्वत्त्क प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजन्वय शब्दाथ भारतश्रेष्ठ इदानीं अब त्रिविधम् तीन प्रकार के सुखम सुख को तू भी तू में मुझसे जिस सुख में साधक मनुष्य अभ्यासा भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमते रमण करता है क्या और जिससे दुखों के अंत को निगत प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषम विष के यु तुल्य प्रतीत होता है परन्तु परिणामी परिणाम में अमृतोपम अमृत अम्रित के तुल्य है अतः इसलिए तब वह आत्म बुद्धि प्रसाद परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुखम सुख सात्विकम सात्विक प्रोक्टम कहा गया है अमृतोपमं परिणामे विषेन्द्रिय संयोगाग्रे अमृतोपम परिणाम विस्मी तत्खम स्मृत विजयंद्रिय संयोगा यद्रेअ अमृतोपमणा विषमी तत्खम स्मृत अन्वय श्रद्धा य जो सुखम सुख इंद्रिय संयोगात विष और इंद्रियों के संयोग से भवती होता है तथा वह अग्रे पहले भोग काल में अमृतोपम अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणामी परिणाम में विषम विष के इव, तुल्य है अतः इसलिए त वह सुख राजस स्मृतम कहा गया है यद्रे चाबंधे सुखम मोहन आत्मनाद्रमादोत्थम समुदाहितम परेद आत्मनः निद्रालस्य अग्रे अबंधे सुखम मोहनम आत्मनम यत् जो उदाहखम सुख अग्रे भोगकालमी च तथा चा अंधे परिणाम में ची आत्मन आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है तब वह निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसम तामस कहा गया है न तदस्ते पृथिव्या वेवी देवेश पुनः सत्तम सत्तम मुक्तम भी चात्री नातर वा देवी नदस्ते पृथिव्याेश्वन सत्म प्रकृतिज मुक्त अन्वय पृथ्वी में वा या देवी आकाश में व अथवा देवेश देवताओं में पुनः तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व सत्व न नहीं अस्ति है जो प्रकृतिजय प्रकृति से उत्पन्न एवं इन तीनों गुण गुणों से मुक्तम रहित मुक्त हो ब्राह्मण क्षत्रिय वेशद्राण पर कर्मी प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु पदछेद ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्र च पर कर्माणी प्रभक्ता स्वभाव प्रभ श परंतप परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के क्या तथा शूद्रों के कर्माणी कर्म स्वभाव प्रभु स्वभाव से उत्पन्न गुण गुणों के द्वारा प्रभक्ता विभक्त किए गए हैं श्रमो दम तप शौच शांति राज विज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभाव पर छीर श्रम दम तपह शांति आजवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आशिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज एवं शुद्धार्थ समण का निग्रह करना दमह इंद्रियों का दमन करना तपह धर्म पालन के लिए कष्ट सहना शोचम बाहर भीतर से शुद्ध रहना शांति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना आर्जवम, मन इंद्री और शरीर को सरल रखना आस्तिक वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना ज्ञानम वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना च और विज्ञानम परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ये सब के सब एव ही ब्रह्म कर्म स्वभावज ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धृतीम युद्धे चाप्य पलायनम दानीश्वर भावस्थ छात्रम कर्म स्वभावजम सदच्छेद शौर्य तेज धृति दाख्यम युद्धे अलायन दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाव अन्वय शुद्धा शौर्य सुवीरता तेजः तेज धृति धैर्य दाक्ष्यम चतुर्ता च और युद्धे युद्ध में कभी भी अपलायनम ना भागना दानम दान देना च और ईश्वर भाव स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोच कर शास्त्राजानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव ये सब के सब ही छात्रम छत्री के स्वभावज स्वाभाविक कर्म कर्म है कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शुद्ध्यापी स्वभावजेद कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शुद्रश अपजम अनवय एवं शब्दार्थ कृषि गौरक्ष वाणिज्यम खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शुद्र से शुद्र का अभी भी स्वभावज स्वाभाविक कर्म कर्म है स्वे स्वे कर्मण्य भिता संसिधि लबते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विंदती तिरणु अदेद स्वे स्वे कर्मणी अभिरत संसिधि लगभ न सिद्धि यथा विंदती स्वाभाविक कर्मणि कर्मों में अभिरता तत्परता से लगा हुआ नरह मनुष्य संसिधि भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को लगभग प्राप्त हो जाता है स्वकर्म निरतम अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धि परम सिद्धि को विदती प्राप्त होता है उस विधि को सुन यतः य प्रवृत्तिता स्वकर्मणम सिद्धि विंदतीनवील यृत्ति भूता स्वर्मण तम अभ्यर्च्य सिद्धि विंदतीनव यतः जिस परमेश्वर ऐसी भूतानाम संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई है और ये न जिससे इधम यह सर्वम समस्त जगत सतम व्याप्त है तम उस परमेश्वर की स्वकर्मला अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अभ्यर्थित पूजा करके मानव मनुष्य सिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म अनुष्ठिता स्वभावनीतम कर्म कुरो क्यम पदच्छेद श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म स्व अनुष्ठिता स्वभावनीयतम कर्म पूर्व न आपनौती के विषम अनवयन एवं शब्दार्थ स्वुषा अच्छे प्रकार आचरण किए हुए पर धर्मांत दूसरे के धर्म से विगुण गुण रहित अपी भी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान श्रेष्ठ हैस्मत क्यूँकी स्वभावनीयतम स्वभाव से नियत किए हुए कर्म स्वधर्म रूप कर्म को कुर करता हुआ मनुष्य फिर पाप को न नहीं नही प्राप्त होता है सहजम कर्म कौन तेय सदोष न त्यजे सर्वरम्भा ही दोेद सहजम कर्म अपि यदोषम अ त्यजे सर्वि दोषेण धूमेना अग्नि इव आवृता अन्वय एवं शुद्धाथ कौनते कौंती पुत्र सदोषम दोषयुक्त होने पर अपि भी सहजम सहज कर्म कर्म को न नहीं त्यजीत त्यागना चाहिए ही क्यूँकी धुमे से अग्नि अग्नि की जीव भांति सभी कर्म किसी न किसी दोषेण दोष से आवृता युक्त हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा स्प्रिहा पराम् सिद्धि परायासे असप्त बुद्धि सर्विगति स्पृह नैष कर्म्य सिद्धि परिगछति अन्वय कम शब्द सर्वत्र सर्वत्र असक्त बुद्धि आसक्ति रहित बुद्धि वाला विगत स्प्र रहित और जीता जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संयासे सांख्य योग के द्वारा परमा उस परम नैषकम सिद्धि नैषकम्य सिद्धि को अग्छति प्राप्त होता है प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा निबोध में समस नाव कौंतेय निष्ठा ज्ञान से यथा ब्रह्मा तथा निबोध में समस नौंतेय निष्ठा ज्ञान से या पर शुद्धार्थ या जो की ज्ञानस्य से ज्ञान योग की परा परा निष्ठा निष्ठा है सिद्धि उस नैषकर्म सिद्धि को यथा जिस प्रकार से प्राप्त प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म ब्रह्म को आपनोती प्राप्त होता है तथा उस प्रकार को कौन्ते? हे कोंती पुत्र तू समेप एव में एवं ही मैं मुझसे निबोध समझ बुद्धिया विशुद्ध युक्तो धृतीम निम्य च शब्दीन विषया त्यक्ता राग देश पदछेद बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृती आत्म नियम्य शब्दीन विषया त्यक्ता रागद्वेशुदस्वेवी लघ्वासी यत्वा रोम वैराग्यम सामपाश्रि पदछेदेविक्त लघ्वासी ध्यान परि अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह विमोच्य निर्मा हाँ तो ब्रह्मय कल अहंकार दर्पम काम क्रोधम पिग्रहुच्य निर्मात ब्रह्म भूया अन्वय एवं शब्द विशुद्धया विशुद्ध बुद्धया बुद्धि युक्तह, युक्त तथा लघवासी हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादिन, शब्दादी विषयान, विषयों को त्यक्वा त्याग करके सेवी, से एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला दृतिया सात्विक धारण शक्ति के द्वारा आत्मान अंतकरण और इंद्रियों का नियम संयम करके यथवा कायमानस मनवाड़ी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग द्वेशो, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम भली भांति दृढ़ वैराग्य का समुपास आश्रय लेने वाला तथा अहंकारम अहंकार बलम बल दर्पम घमंड कामम काम क्रोधम क्रोध च और परिग्रह परिग्रह का विमुच त्याग करके नित्यम निरंतर ध्यान योग पर ध्यान योग के पारायण निर्मम ममता रहित और शांता, शांत शांति युक्त पुरुष ब्रह्म भूयाय सचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का कलपति पात्र होता है प्रसन्नात्मा नोचती न का सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा पदछेद्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न का सर्वेश भूत मद भक्ति लगभग पराम अनुय शर्थ ब्रह्म भूत सचिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव ऐसी स्थित प्रसन्नात्मा प्रसन्न मन वाला योगी न न तो किसी के लिए शोचती शोक करता है और न किसी की कांक्षा की ही करता है ऐसा सर्वेशु समस्त भूतेश प्राणियों में सम वाला योगी पराम मद भक्ति सिंह मेरी पराभक्ति को लभते प्राप्त हो जाता है तत्वतः तत्वतः सतो माम् तत्वतो विशते अस्मि ततः माम् तत्वतः माईश विशते तदन अनवय एवं शुद्धार्थ भक्त्या पराभक्ति के द्वारा वह माम मुझ परमात्मा को अहम मैं यह जो हूँ क्या और यावान जितना अस्मी हूँ तत्वत अभी जान ठीक थी। वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा तथ उस भक्ति से माम मुझको तत्वतः तत्त्व से ज्ञात्वा जानकर कर तदनंतरम तत्काल ही विष्व मुझ में प्रविष्ट हो जाता है सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्माण मदव्य पात्र मत प्रसाद आपनोति शाश्वत पदम अव्ययम् अव्यय पदछेदर्मा अदा कर्वाण मदव्यश्रय मत प्रसाद आपनोति शाश्वत पदम अव्ययम् अव्यय अन्वय शब्दार्थ शब्दाथ मदव्यश्रय मेरे परायण हुआ कर्मयोगी योगी तो सर्वकर्मा पूर्ण कर्मों को सदा सदा कुर्वाड़ा करता हुआ अपि भी मत प्रसादात मेरी कृपा से शाश्वतम सनातन अव्ययम अविनाशी पदम परम पद को अवापनौती प्राप्त हो जाता है ये तथा सर्व मई सैन्य मत पर बुद्धि योग्रित मच्चित सततम भवचेद चेतसा सर्व कर्मा सन्य मत पर बुद्धि योगम उपाश्रिता मत चिता सततम भव अनु श्रद्धा सर्व कर्माणी सब कर्मों को चेतसा मन से मई मुझमे सन्यास अर्पण करके तथा बुद्धि योगम रूप योग को उपासित अवलंबन करके मत पर पड़ा मेरे परायण और सततम निरंतर मत चित मुझमे चित्त वाला भाव हो मच्चिदावय शुद्धा मच्चि मुझ में वाला होकर तम तू तु, मत प्रसादात मेरी कृपा से ऐसी समस्त संकटों को अनायास ही तरश पार कर जाएगा अथ और चेत यदि अहंकारात अहंकार के कारण मेरे वचनों को न न सुनेगा तो विनक्ष्यसी नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा यदंकार आश्रित नोत्य मनसे मिथ्य से व्यवस्थास्ते प्रकृति स्व निक्ष्य अहंकार आश्रित इति मनसे मिथ्या एस व्यवसायोक्ष अन्वय एवं जो तू अहकार अहंकार का आश्रित आश्रय लेकर इति यह मनसी मान रहा है कि योद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ते तेरा ईश यह व वह निश्चय यत क्योंकि तेरा प्रकृति स्वभाव तमाम तुझे नियोक्षती जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा स्वभावन कौंतेय निब्ध स्वन कर्मण कर्तुम ने वसोपित कौतेय निबद्ध स्व कर्मण कर्तम न इच्छिहास अभी तत् कौंते कुंती पुत्र जिस कर्म को तू मोहा मोह के कारण करतुम करना न नहीं इच्छा चाहता चाहता उसको अपी भी स्वयं अपने पूर्वकृत स्वभावजैन स्वाभाविक कर्मरा कर्म ऐसी निबद्ध बंधा हुआ अवश्य परवश होकर करेगा ईश्वर सर्वूतानादेश सर्वभूतानि यंत्रुढ़ी मायाया परीद ईश्वर सर्वूतानादेश अर्जुन ठती ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रुढा मायाया अनवय यूं शब्दार्थ अर्जुन अर्जुन यंत्रारूढ़ानी शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानी संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर अंतर्यामी परमेश्वर माया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्राम यमण करवाता हुआ सर्व सब प्राणियों के ृदय में स्थित है। तम शरण गच्छ सर्वे नारत तत्दा पारं शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वत पदछेद तम एव शरण गर्व भारत तत्दात्म शांति स्थानी शाश्वत अन्वय एवं शब्दाथरत भारत भारत तो सर्वन उस परमेश्वर की शरण शरण में गा तत्प्रसादा उस परमात्मा की कृपा से ही पराम, परम ही शांति को तथा शाश्वतम सनातन स्थानम परम धाम को प्राप्त प्राप्त होगा इति ते ज्ञान गुहैयाद गुह्यतर मैयामृश्यतदेषेण यथेसी तथा कुछ ज्ञानम आख्यात गुहैयाद गुह्यतर मैया विमृश्यत अशेषेण यसी तथा प्रकार यह युह्या गोपनीय से भी गोहतरम अति गोपनीय ज्ञानम ज्ञान माया मया मैने तुझसे आख्यातम कह दिया अब तू इतत् इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषण पूर्णतया विमृश भली भांति विचार कर यथा अच्छा। जैसे इच्छसी चाहता है तथा वैसे ही कुरु कर सर्व गुह्य तम भूय श्रीणु में परम वच इष्टसी में दृढ़ मी थी त्या तम परेद सर्व गुह्य तम भूय श्रीणु में परम वच इष्ट असी में इति तथा दृढ़ वक्षा अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वगुह्य तमम संपूर्ण गोपनीियों से अति गोपनीय मे मेरे परम परमरहस्य युक्त वच वचन को तु भूय फिर भी श्रीणु सुन तु में मेरा दृढ़ अतिशय इष्ट प्रिय असी है तथा इससे इति यह यहमहित हितकारक वचन मैं ते तुझसे वक्ष्यामि कहूँगा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजाने जाने प्रियमें मन मना मद मद्याजी ममस्कुरु मे ऐसे सत्यम थे प्रति जाने प्रिय असी मे अन्वय एवं शब्दार्थ मन मना मुझ में मन वाला भव हो मद भक्त मेरा भक्त भव बन मध्याजी मेरा पूजन करने वाला भाव हो और माम मुझको नमस्कार प्रणाम कर एवं ऐसा करने से तू माम मुझे एव एवं प्राप्त होगा यह मैं थे, तुझसे सत्य सत्य प्रतिजानी प्रतिज्ञा करता हूँ यूँ क्योंकि तू मैं मेरा प्रिय अत्यंत प्रिय असी है सर्वधर्मा पर मेकम शरण व्रज अहम पे भो मोक्ष र्वर्मा पर शरण व्रज अहम पे मोक्षिषु अन्वय शर्वधर्मा संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्तव्यकर्मोको मुझ में पारज्य त्याग कर तू केवल एकम एक माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण शरण में व्रज आजा अहम मैं त्वा तुझे सर्व पापीभ्य सम्पूर्ण पापों से मोक्ष मुक्त कर दूंगा शोक मत कर इदम तेनापस्काय कदाचन न च चुश्रूष वाच्य नाम योग्य सूयतिद इदम तेनाचन चुश्रूष वाच्यूयतीन्वय एवं यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश कदाचन किसी भी काल में न न तो अतस्काय तप रहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए न न अभक्ताय भक्ति रहित से च और नशु बिना सुनने की इच्छा वाले से ही वाच कहना चाहिए चा, तथा यह जो माम मुझ में अभिशूति दो दृष्टि रखता है तस्म उससे तो कभी भी ना, नहीं कहना चाहिए यह इम पर गुहयते सुधा भक्ति मई पर संशयेद यह इमं परम गोह्यम मद भक्तेश भक्ति मयी पार कृत म संशय अन्वय एवं जो पुरुष मयी मुझ परम भक्ति प्रेम कृत् करके इम इस परम गोहियम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मद भक्तेशु मेरे भक्तों में अभिधाष्य कहेगा स वह माम मुझको एव ही एश्यती प्राप्त होगा असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है न तस् मनुष्यु कस्िन्तम भविता न मे तस्तरो भुवि पदक्षेद न तस् मनुष्यु कस्चि में प्रियतम भविता न मे तस् प्रियतर भुवि श्रद्धार्थ तस्मात उससे बढ़कर मैं मेरा करने वाला मनुष्यों में कच्चित कोई भी ना नहीं है क्य तथा भूवी पृथ्वी भर में तस्मात उससे बढ़कर मै मेरा प्रियतर प्रिय अन्य दूसरा कोई भविता भविष्य में होगा भी ना। नहीं नही अध्यक्ष धर्मम संवाद संवादमावयो ज्ञान हमिष्ट स्यामिति मे मतीछेद्यम धर्म संवाद आवयो ज्ञान या तेन ज्ञानये मे मति अन्वय शब्दाथ जो पुरुष इम इस धर्म धर्मय आवयो हम दोनों की संवादम संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्ययत पढ़ेगा तेन उसके द्वारा क्या भी अहम मैं ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ से इष्ट पूजित श्याम होगा इति ऐसा मे मेरा मति मत है श्रद्धावान अनसूय श्रृणुयादपी यो नर सोपी मुक्त सुभाल लोकान प्राप्याद पुण्य कर्मणाम पर छेद श्रद्धावान अनसूय श्रृणुयाद अह नर अपनी मुक्त शुभान लोकानापनुयात पुण्य कर्मणाम अनवय एवं श्रद्धार्थ यह जो नरह मनुष्य श्रद्धावान श्रद्धायुक्त श्रद्धा और छह दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अपि श्रवण भी करेगा वह अपनी भी पापों से मुक्त मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम उत्तम कर्म करने वालों के शुभान श्रेष्ठ लोकन लोकों को प्राप्त या प्राप्त होगा कच्चे दे तत्तम पार्थ त्वयि कागरे चेष्टा कच्चिद ज्ञान सम्मो प्र न कचिद्रुत पाथ या एक चेत साज्ञान अज्ञान प्र ने धनंजय अन्वय शब्दा पाथ पार्थ, पार्थ। कच्चि क्या इस गीता शास्त्र तूने एकाग्रण चेत सा एकाग्र चित श्रोतम श्रवण किया और धनंजय धनंजय कचित क्या ते तेरा अज्ञान सम्मोह अज्ञान जनित मोह प्रनष्ट नष्ट हो गया अर्जुन उवाच। नष्टो मोह स्मृति लब्धा मैं स्थित गत संदेह करी से वचनम तौ पदच्छेद नष्ट मोह स्मृति प्रसाद मैया अच्युत स्थित गत सन्देह अनवय एवं शब्दार्थ अच्युत अच्छा आपकी कृपा से मम मेरा मोह मोह नष्ट नष्ट हो गया और माया मैंने स्मृति स्मृति लब्धा प्राप्त कर ली है अब मैं गत संदेह संशय होकर स्थित स्थित अस्त तो आपकी वचनम आज्ञा का करीष पालन करूँगा संजय वाच इवस् पार्थस्म संवाद मौसम अद्भुतम रोम हर्षण द वासुदेव पार्थ्य च महात्मन संवाद अस्रोस सं, अद्भुत रोम हर्षण अन्वय शब्दाथम वासुदेवस्य वादे वासुदेव की च और महात्म महात्मा पार्थस्य अर्जुन के इम इस अद्भुत रहस्ययुक्त रहस्य रोम रोमांचकारक रोमहर्षण संवाद को अश्रोसम सुना व्यास प्रसादा श्रुतवा गुह्य महम परम कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं पदछेद व्यास प्रसाद श्रुतवान्तह्यम अहम् परम योगात कथयत स्वयं अन्वय एवं शब्द व्यास प्रसाद श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अहम मैने इस परम परम गुहम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कथ्यतः कहते हुए स्वयं स्वयं योगेश्वरात योगेश्वर कृष्णात भगवान श्री कृष्ण से साक्षात प्रत्यक्ष श्रुतवान सुना है जन संस्मृत संस्मृत संवाद मी अद्भुत केशवार्जुनो पुण्यम हृष्यामी च मुहुर्मुर पदछेद राजस्मृत संस्मृत संवाद इम अभुत केशवाजुनो पुण्यं च मुहुर्मुय शुद्धा राजन हे राजन केशवाजुन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इमाम इस रहस्य युक्त पुण्यम कल्याण कारक च और अद्भुतम अद्भुत संवादम संवाद को संस्मृत संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुहरमुहू बार बार हृष्यामी हर्षित हो रहा हूँ तस्मृत्य रूपमत्य रूपमतीदुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः पदछेद तस्मृत्य संस्मृत रूपम अति हरे विस्मय मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः अनवय एवं श्रद्धार्थ राजन हे राजन हरे श्री हरी के तत् अत्यंत अद्भुतम विलक्षण रूपम रूप को चा भी संस्मृत्य संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मे मेरे में महान महान विस्मय आश्चर्य होता है क्या और अहम मैं पुनः पुनः बार बार ऋष्यामी हर्षित हो रहा हूँ योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो त्र तत्र विजियो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिम पदछेद यत्र कृष्ण यु त्री वीज्य भूति ध्रुवा नीति मति मम अन्वय एवं शब्दार्थ यहाँ योगेश्वर योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हैं और यत्र यहाँ धनु गांडी धनुषधारी पार्थ अर्जुन है तत्र वहीं पर श्री श्री विजय विजय भूति विभूति और ध्रुवा अचल नीति नीति मम मेरा मति मत है ओम तबी श्रीमद भगवत गीता सु उपनिषु ब्रह्मीद्याजुन संवाद मोक्ष सन्यासी नाष्टा दशोध्याय